श्री राम कृष्ण की अंत्य लीला श्याम पुकुर के मकान में श्री राम कृष्ण दूसरे दिन की बात है तेरह अक्टूबर अठारह जीवन वृत्तान्त नामक पुस्तक से ज्ञात होता है कि डॉक्टर सरकार शाम के समय आए थे उस समय वहां बहुत से लोग थे गिरीश चंद्र घोष आदि भक्तगण भी थे उसी दिन गिरीश के साथ डॉक्टर सरकार का परिचय भी हुआ और दोनों ने विभिन्न विषयों पर बातचीत की गिरीश तथा और दूसरे भक्तों के साथ वार्तालाप करके डॉक्टर साहब प्रसन्न हुए दो तीन घंटे वहाँ रहने के बाद वे लौटे थे लीला प्रसंग से जान पड़ता है कि थोड़े से समय में ही डॉक्टर सरकार ठाकुर के प्रति अधिकाधिक श्रद्धा और भक्ति करने लगे थे ठाकुर श्री रामकृष्ण अपने प्रमुख शिष्यों जैसे मास्टर महाशय गिरीश चंद्र नरेंद्र आदि को बीच बीच में डॉक्टर साहब के साथ वार्तालाप करने के लिए भेजा करते थे नरेंद्र के साथ बातचीत करके डॉक्टर इतने मुग्ध हो गए थे कि उन्होंने एक दिन अपने यहाँ नरेंद्र को भोजन के लिए निमंत्रण देकर उनका आतिथ्य किया था फिर यह जानकर कि नरेंद्र संगीत विद्या में भी निपुण है उन्हें एक दिन भजन सुनाने के लिए अनुरोध किया था एक शाम को जब डॉक्टर सरकार श्री रामकृष्ण को देखने आए थे तब नरेंद्र ने अपने वचन के अनुसार दो तीन घंटे तक उन्हें भजन गाकर सुनाए थे उस दिन भजन सुनकर डॉक्टर साहब बहुत खुश हुए जाते समय उन्होंने नरेंद्र को अपने पुत्र के समान स्नेह से आशीर्वाद देकर आलिंगन चुंबन करके श्री रामकृष्ण देव से कहा इसके समान लड़का धर्म लाभ करने आया है यह देख मैं बहुत प्रसन्न हूँ यह एक रत्न है जिस विषय में मन लगाएगा उसी में उन्नति करेगा श्री रामकृष्ण देव ने यह सुनकर नरेंद्र के प्रति प्रसन्न दृष्टि डालकर कहा था कहते हैं अद्वैताचार्य की व्याकुल पुकार से ही गौरांग देव नदिया में अवतीर्ण हुए थे इसी प्रकार इसके अर्थात नरेंद्र के लिए ही तो सब कुछ है इस अवसर के बाद श्री राम कृष्णदेव को देखने के लिए जब डॉक्टर आते और नरेंद्र को वहाँ देखते तो उनसे दो चार भजन सुने बिना नहीं छोड़ते थे तेरह शरत ॠतु का समय था शारदिया दुर्गा पूजा का हर्षोल्लास कर कलकत्ते की निवासियों में तथा शहर में सर्वत्र दिखाई दे रहा था परंतु श्याम पकुर के मकान में जहाँ श्री रामकृष्ण रह रहे थे वहाँ का वातावरण ही कुछ अलग था लीला प्रसंग के लेखक के अनुसार कुवार के महीने में श्री शारदिया दुर्गा पूजा के महोत्सव के समय कलकत्ता नगरी के बालक वृद्ध वनिता आदि सभी वर्ग के लोग प्रतिवर्ष की भांति आनंद में उन्मत्त हो रहे थे श्री राम रामकृष्ण देव के भक्तों के हृदय में उस आनंद के प्रवाह का स्पर्श होने पर भी उसे व्यक्त करने में विशेष बाधा थी क्योंकि जिन्हें लेकर उनका आनंद आनंदोल्लास था उनका शरीर अस्वस्थ था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 गृहस्थ भक्तगण प्रतिदिन साय प्रातः वहां आकर सब प्रकार की देखरेख तथा व्यवस्था कर रहे थे तथा युवक छात्र भक्तों में से अधिकांश अपने घर पर केवल भोजनादि के लिए जाकर शेष समय श्री कृष्ण देव की सेवा शुश्रूषा में व्यतीत करते थे आवश्यकता आवश्यकतानुसार कोई कोई घर भी न जाकर चौबीस घंटे वहीं उपस्थित रहते थे गृहस्थ भक्तों में से भी कुछ एकजन विशेषतः देवेंद्रनाथ मजुमदार और मास्टर महाशय दिन और रात का भी अधिकांश समय ठाकुर की सेवा में व्यतीत करते थे अधिक बातचीत तथा बारंबार समाधिस्थ होने से शरीर में रक्त प्रवाह ऊपर की ओर प्रवाहित होने से तथा उससे घाव पर चोट पहुँचने के कारण रोग का उपशम नहीं होगा इसलिए चिकित्सक ने श्री कृष्ण देव को विशेष रूप से सचेत रहने के लिए कहा था इस व्यवस्था के अनुसार चलने का प्रयास करने पर भी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 नवागत जनों के प्रति कृपा करके तथा अधिकांश लोगों में धर्म भाव प्रचार के निमित्त पूर्वक कुछ दिनों के लिए व्याधि रूप उपाय का अवलंबन किया है और इस प्रकार से सभी को चिंता मुक्त करने का प्रयास करते आज दुर्गा सप्तमी है बृहस्पतिवार 15 अक्टूबर अठारह मास्टर महाशय भक्त प्राण कृष्ण मुखर्जी के घर गए थे वहाँ उन्होंने खिचड़ी का प्रसाद पाया वहीं से वे छोटे नरेन के घर गए छोटे नरेन के पिता के साथ मास्टर महाशय ने लगभग दो घंटे तक बातचीत की तत्पश्चात वे श्याम पुकुर के मकान में आए जब वे श्री रामकृष्ण के कमरे में पहुँचे तो लगभग अपराह्न के चार बज चुके थे मल्लिक तथा कुछ और भक्त ठाकुर के सामने बैठे थे मणिमल्लिक पुराने ब्राह्म भक्त हैं उनकी उम्र अठहत्तर वर्ष की होगी वे इक्यासी नंबर चित्तपुर रोड सिंदुरिया पट्टी के मोहल्ले में रहते थे श्री रामकृष्ण ने सुना था कि एक वकील पिछले पाँच साल से बीमार है उन्होंने वहाँ उपस्थित बलराम भसु को उस बीमार वकील के बारे में ठीक ठीक खबर पता करने के लिए कहा नंदनी नंदनीमढ़ी मल्लिक की एक अल्पवयस्क विधवा आत्मिया है वह बहुत भक्तिमती है नंदनी श्री रामकृष्ण के पास आती जाती है एक दिन उसने आकर अत्यंत कातर भाव से कहा कि भगवान का ध्यान करते समय मन को स्थिर नहीं रख सकती ध्यान करते समय सांसारिक चिंताएं, किसी की बातें किसी का चेहरा आदि मन में उदित होने के कारण चित्त अत्यंत विक्षिप्त होने लगता है यह सुनते ही श्री रामकृष्ण ने उस महिला से पूछा किसके चेहरे की बात याद आती है बताओ तो नंदनी अपने एक छोटे से भतीजे का पालन पोषण करती थी उनकी आकृति उसके मन में उठती रहती थी श्री रामकृष्ण देव ने नंदनी को उस बालक की बाल गोपाल के रूप में सेवा करने के लिए उपयोग उपदेश दिया यह स्त्री श्री रामकृष्ण देव के उपदेश को कार्य रूप में परिणत कर कुछ ही दिनों में भाव समाधि में तल्लीन होने लगी थी श्री रामकृष्ण बड़ी मल्लिक को नंदनी को एक बार देखने की इच्छा हो रही है श्री रामकृष्ण मास्टर महाशय से नंदिनी बहुत भक्तिमती है डॉक्टर सरकार अपने एक डॉक्टर मित्र को साथ लेकर आए हैं कुछ ही क्षण बाद नरेंद्र ने भजन गाना प्रारंभ किया उस दिव्य स्वर लहरी को सुनकर सभी लोग आत्मविफोर हो उठे श्री रामकृष्ण देव अपने समीप बैठे हुए डॉक्टर साहब को धीमे स्वर से संगीत के भावार्थ समझाने और काशी कभी स्वल्प के लिए समाधिस्थ होने लगे भक्तों में से किसी किसी के भावावेश में बाह्य चेतना लुप्त हो गई इस प्रकार उस घर के अंदर आनंद स्रोत प्रवाहित हो रहा था रात के लगभग साढ़े सात बज गए डॉक्टर साहब को तब कहीं होश आया उनको और भी जगह जाना था उन्होंने नरेंद्र को पुत्र की भांति आलिंगन किया तथा श्री कृष्ण से विदा लेकर जाने के लिए उठ खड़े हुए ठाकुर मास्टर से कितने बजे हैं ठाकुर ने देवेंद्र मजुमदार से पूछा समय देखो तो घड़ी है क्या समय जानने के लिए ठाकुर के इस व्यग्रता को देखकर मास्टर महाशय हैरान हुए समय पूछने के बाद ठाकुर श्री रामकृष्ण गहरी समाधि में निमग्न हो गए डॉक्टर सरकार और उनके मित्र आश्चर्यचकित हो गए क्योंकि डॉक्टर साहब ने इस प्रकार की घटना कभी देखी न थी कुछ क्षण बाद डॉक्टर सरकार ने यंत्र द्वारा श्री रामकृष्ण की परीक्षा की उनके मित्र ने यह देखने के लिए कि श्री रामकृष्ण पलक मारते हैं या नहीं उनके खुले नेत्रों में उंगली डालने की भी कभी कमी नहीं की डॉक्टर सरकार और उनके मित्र ठाकुर को अवस्था ठाकुर की अवस्था को समझ नहीं पाए फलस्वरूप आश्चर्यचकित हो उन्हें मानना पड़ा था कि बाहर से देखने में पूर्णतया मृत के समान प्रतीत होने पर भी श्री रामकृष्ण की इस समाधि के संबंध में विज्ञान अभी तक किसी प्रकार का प्रकाश नहीं डाल सका है पाश्चात्य दार्शनिकों ने उसे जड़ मानकर घृणा के साथ अवज्ञा कर अपनी अज्ञता और यह सर्वस्वता का भी परिचय दिया है श्री रामकृष्ण की समाधि भंग होने के बाद डॉक्टर सरकार और उनके मित्र चले गए उन लोगों के चले जाने के बाद श्री रामकृष्ण ने समाधि अवस्था में जो दर्शन किया था उसका वर्णन करते हुए उन्होंने कहा कि वे ज्योतिर्मार्ग ज्योतिर्मय मार्ग से सुरेंद्र के दुर्गा मंडप में होकर आए हैं भक्त सुरेंद्र शिमला मोहल्ले में रहते हैं इस वर्ष उन्होंने अपने घर शारदिया दुर्गा पूजा की है पहले उनके घर पर प्रतिवर्ष दुर्गा पूजा हुआ करती थी परंतु विशेष विघ्न होने के कारण बहुत दिन तक पूजा बंद थी श्री रामकृष्ण की शक्ति पर विश्वास होने से सुरेंद्रनाथ दैवी विघ्नों से डरते नहीं थे ठाकुर की अनुमति लेकर उन्होंने दुर्गा पूजा पुनः आरंभ कर दी इस पर उनके घर के लोगों ने विरोध भी किया था परंतु सुरेंद्र ने किसी बात की परवाह न कर समस्त व्यवहार अपने ऊपर लेकर अपने घर पर श्री जगदम्बा का आह्वान किया श्री रामकृष्ण अपने दर्शन का वर्णन करते हुए इस प्रकार कहने लगे यहाँ से सुरेंद्र के मकान तक मुझे एक ज्योतिर्मय मार्ग दिखाई दिया मैंने देखा कि उसकी भक् भक्ति है कारण देवी प्रतिमा में माँ का आविर्भाव हुआ है उनके तृतीय नेत्र से ज्योति की किरण निकल रही है पूजन के मंडप में देवी के सम्मुख दीपमाला प्रज्वलित की गई है तथा आंगन में बैठ सुरेंद्र व्याकुल हो माँ माँ कहता हुआ रो रहा है दसवीं के दिन अठारह अक्टूबर सुबह के समय सुरेंद्र आया श्री कृष्ण सुरेंद्र से कल साढ़े सात बजे के लगभग मैंने भाव में तुम्हारे दालान में श्री देवी की प्रतिमा को देखा चारों ओर ज्योति ही ज्योति थी सब एक एकाकार हो गया था यहाँ और वह दोनों जगह मानो ज्योति की एक तरंग भर थी इस घर से तुम्हारे घर तक सुरेंद्र उस समय मैं देवी जी वाले दालान में खड़ा हुआ माँ कह रहा था मेरे भाई मुझे छोड़कर ऊपर चले गए थे मुझे लगा कि माँ कह रही है मैं फिर आऊँगा